कैसे काम बना आसान मशीनें तीसरा भाग कम मेहनत अधिक काम अब दो घिन्नियों को इस तरीके से लटकाओ हुकों से एक एक भरी पैचिस भी लटकाओ क्या दोनों मैच से स्थिर रहती है यदि नहीं तो कौन सी मैचेस नीचे जाती है अब बाईं तरफ एक और भरी मैचेस लटका दो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है हाथ से अकेली मैचेस को थोड़ा सा ऊपर खिसकाओ और देखो कि जुड़ी हुई मैचेस उतनी ही नीचे जाती है या नहीं इस प्रयोग में कौन सा वजन अधिक खिसकता है जो हल्का है या जो भारी है ये एक घिरने घिरने वाले वाले और दो प्रयोग की तुलना करो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो का किस व्यवस्था में हल्का वजन अपने से भारी वजन को उठा लेता है खा यदि हल्के वजन को एक सेंटीमीटर नीचे की ओर खींचा जाए तो क्या भारी वजन उतना ही वो पर उठेगा या उससे कम या ज्यादा दो घि को लटकाने की एक अन्य व्यवस्था भी हो सकती है इस प्रयोग में मैचिस की जगह पर पत्थर और पलड़ा लटकाओ अब धीरे धीरे पलड़े में इतनी रेत डालो कि लटकाये जाने पर पलड़ा और पत्थर स्थिर रहे यानी लटकाने पर किसी भी तरफ ना घूमे तुम्हारे अनुमान से किसका वजन ज्यादा है पत्थर का या रेत से भरे हुए पलड़े का क्या इस व्यवस्था से भी कंबल लगाकर अधिक वजन उठा सकते हो घर पर करने के लिए नीचे तुम्हें तीन घिरनियों से वजन उठाने के दो तरीके दिए जा रहे हैं क्या तीन घिनियों की व्यवस्था से दो घिनियों की तुलना में अधिक वजन उठाना संभव हुआ यातायात संबंधी मशीनें। अभी तक तुमने वजन उठाने की मशीनों के बारे में सीखा है आवो अब यातायात यात से संबंधित मशीनों के बारे में सीखो कुछ किताबों का ढेर बनाओ, ढेर को फर्श पर या मेज पर की कोशिश करो अब चार गोल पेंसिलें लो और इन्हें फर्श या मेज पर समांतर जमावो किताबों के ढेर को इन पेंसिलों के ऊपर रखकर लुढ़काने की कोशिश करो यदि गोल पेंसिलें ना मिले तो इस क्रिया को तुम सरकंडों की सहायता से भी कर सकते हो क्या पहले की तुलना में ढेर को ठेलना अब आसान लगा यदि तुम्हें किताबों के ढेर को केवल चार पांच पेंसिलों की सहायता से दूर तक ले जाना हो तो कैसे करोगे